ओम सहना वो सहन भुन सह वी कह तेजस्वीधीतमस्त मेषा ओम शांति शांति शांति हा जी चलें पूछना तो नहीं ना किसी को सूत्र संख्या आठ परंतु तत् के स्थान पे सच नियम ऐसा होना चाहिए सच नियम वह यह जो नियम है सूत्र बोलिएगा सूत्र भी आप थोड़ा बदल सकते हैं एतद अनित्य नित्ययोर् व्याख्यातम एक तनित्य नित्ययोर् व्याख्यातम अनित्य तो है ही अनित्य के और यो के बीच में नित्य शब्द को जोड़ देना तो एक तनित्य नित्ययोर् ओर व्याख्यातम ऐसा हो जाएगा नहीं ए तद के बाद जो लिखा है ना ए तद अनित यहां तक वैसा का वैसा रखिएगा एतद अनित्या अनित के बाद में नी नी तिया बस नित्य जोड़ दीजिएगा दो यकारों के बीच में नित्य शब्द को जोड़ दीजिएगा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा नियम, नियम, और नि वह यह नियम, नियम। अन्य और नि दोनों में समझना चाहिए क्या समझना चाहिए अर्थात एकत्व एक पृथक्व न कार्य होता है न कारण होता है नित्य के बारे में भी अनित्य के बारे में ऐसा स्पष्ट हो गया ऐसा ही सभी लोगों ने व्याख्याएं की है पर मुनि जी ने यहां पर थोड़ा सा अलग व्याख्या किया है इसमें जो कि अनुचित है एक पूर्व अनंतर सूत्रोक्तम कथनम मतम वा यह पूर्व में जो कहा है अर्थात अनंतर सूत्रम पूर्व में कहे हुए अनंतर सूत्र यानी सातवें सूत्र में पूर्व में कहे गए सातवें सूत्र में जो कथन किया है जो मंतव्य बताया है वह मंतव्य खलु एकत्व एक पृथक् कारण कार्यस्थो व्याख्यात उदाह वेदित वह ये जो नियम हैं ये अनित्ययो, अनित्य पदार्थों में अनित्ययो, अनित्यो, अनित्यों के, यानी एक पृथक् इन अनित्यों के अंदर कारण या कार्य के रूप में नहीं होता है ऐसा समझना चाहिए नित्यम एक पृथक्व तु भवती कार्य कारणम कार्यम च ये यहां से गलत है पूरे नीचे तक जी, नहीं होता है। हाजी तो मतलब <सथी> तो का yeah. <सथी> कारण कार्य कारण में ये नियम होता है क्या नियम होता है कि वो कार्य नहीं बनते कारण नहीं बनते ये नियम होता है नियम तो मतलब बात तो कही दी है पहले सातवें सूत्र में पर यह कहाँ पर होता है तो कहा कि एकदद नित्य एत अनित्य नित्य और व्याख्यातम ये नित्य अनित्य दोनों में होता है ये इसका अभिप्राय है फिर ये कहना चाहते हैं नित्यम एकत्वम एक पृथकत्व एक एक एक तो भवती कारणम कार्यम च नित्य एकत्व एक पृथकत्व तो कारण और कार्य होता है ऐसा लिखा है जबकि जब ये होता है तो वो भी होता है उसमें क्या दिक्कत है जब नित्य में होता है तो अनित्य में होने में क्या दिक्कत है जब अनित्य में नहीं होता है तो नित्य में भी नहीं होता है अत्र निदर्शनम अब उदाहरण दे रहे कैसे होता है वो नि, उदाहरण दे रहे नित्ये वायव्ये तैजसे अथ आप्ये परमाणु तन मात्रे सूक्ष्मूतेम एक, एक पृथकत्व नित्यम च कारणम कहते हैं नित्य वायव्य नित्य वायु में तेजसे अग्नि में आप्ये जल में परमाणु वो कैसे परमाणु है उन परमाणुओं में तनमे सूक्ष्म तनमूप सूक्ष्म में तु एकत्वम पृथ्व नित्यम च कारणम एकत्व एक, एक, एक जो है नित्य रूप से कारण है क्रमेना। फिर क्रम से नित्य कार्ये मे द्रव्ये वाय द्रव वायु मेंेजसी अग्निमे जले जल में, में, में, जेल में चा एक कार्यमस्ति कार्य में कार्य द्रव्य में कार्यवायु में कार्य तेज में कार्य जल में एक गुणपूर्वक ही कार्य गुण होते हैं फिर वही बात आ गई पहले तो नहीं होते बोले अब यहां होते ही बोल रहे हैं इसलिए पूरा भाष्य ही कोई जरूरत नहीं है बस सूत्रार्थ लिख लीजिएगा ये सरल है कि जल न लगता कारण कार्य न अदर्शन तेजसी न कारण क्रमेण नीति आयु तेजसी जल्द पृथ्वी कार्य न सर भाष्य प्रश्न कैसे है कार्य कैसे है जब एकत्व एक, तो एक, तो एक तो नास्थे तो। ना। ना अच्छा नहीं होता है नहीं होता ना नीशे, नीशे। काटना है। तो जरूरत नहीं है ना फिर कोई बात नहीं फिर कह रहे हैं शंकर मिश्रा जी भी विपरीतमेव व्याख्यातम ये तो हैं विपरीतम एवं व्याख्यातम सूत्रा के कोई बात नहीं सूत्रार्थ तो लिख लिए ना आपने सूत्रार्थ से स्पष्ट हो जाता है वो आपकी इच्छा है पेंसिल से करो ना पेन से इतना अच्छा दिखता नहीं है स्पष्ट हो गया यानी एकत्व एक, एक पृथक पृथकत्व ना तो कार्य है ना कारण है चाहे नित्य द्रव्य हो चाहे अनित्य द्रव्य हो नहीं बनते बस ये मुख्य बात है अच्छा क्रम प्राप्त हो हाँ जी उदाहरण दिखाए में एक तो एक तो एक तो कारण होता है बोले तो तो वायु जो नित्य वायु है उसका एक तो कार्य रूप में आता है ऐसा है? नहीं कुछ पत, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं भाष्य मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहते है उदाहरण निदर्शनम कहकर उदाहरण भी दिया है और क्या होता ये बताया नहीं है बस केवल ये लिखा है नित्य वायव्य तेजसे आप्य परमाणु तनम सूक्ष्म एकत्वम एक पृथकत्व नित्यम च कारणम नित्य रूप से कारण है क्या है किसके कारण है कारण तो उसी, उसी के होंगे ना कार्यो के ही कारण होंगे नित्य कार्य द्रव्य क्या होते नित्य कार्य द्रव्य क्या होते हैं वो तो मैं समझ रहा हूँ उन्होंने जो लिखा है वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना भाई जब आप नित्य कार्य द्रव्य में भी होता है ऐसा लिख रहे हो तो फिर ये सातवा सूत्र क्यों लिख रहे हैं कि नहीं होते इसलिए दूसरे भाष्यकार लोगों ने भी उदयवीर जी ने और आनंद प्रकाश जी ने और भी जो भी होंगे सब इसी तरह लिखा है कि ये नियम नित्य अनित्य दोनों में है जीता <laughs> कोई बात नहीं हाँ जी अथ क्रम प्राप्तों संयोग विभागों परिलक्षित अब क्रम प्राप्त संयोग और विभाग इन दोनों की परीक्षा की जाती है संयोग विभाग यानी संयोग विभाग किस प्रकार होते हैं कैसे होते हैं किस परिस्थिति में होते हैं उसकी परीक्षा की जा रही है बोलीगा अन्यतर कर्मज उभय कर्मज संयोगज संयोग, जश्चा, संयोग जश्चा� ना विभागो व्याख्यात यहाँ संयोग और विभाग किस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसके बारे में समझाया जा रहा है कि संयोग कैसे उत्पन्न होता है तो उसके कारण बताया अन्यतर कर्मज ये संयोग की उत्पत्ति का एक कारण है दूसरा कारण बताया उभय कर्मज उभय कर्मज फिर तीसरा कारण बताया संयोगज संयोग संयोगज से संयोग ये तीन कारण बताए फिर कहा तेन विभागो व्याख्या था इसी प्रकार विभाग की भी व्याख्या समझनी चाहिए पहले भाष्य को देख लीजिएगा फिर सूत्रार्थ देखते हैं संयोगो भवती खलु अनेक वस्तुवर्ती सच कर्म संयोगो भवती खलु अनेक वस्तुवर्ती संयोग अनेक वस्तुओं वस्तु में होता है एक वस्तु में संयोग नहीं होता है संयोग के लिए अनेक चाहिए ना एक अनेक यानी कम से कम दो तो होना ही चाहिए दो वस्तुओं में ही संयोग होगा एक ही वस्तु में संयोग क्या होगा संयोग तो किसी अन्य वस्तु के साथ होता है तो इसलिए संयोगो भवती खलु अनेक वस्तुवर्ती अनेक वस्तुओं में संयोग होता है सचा कर्मजन्य और वो संयोग भी जो होता है वो बिना कर्म से नहीं होता है संयोग जहां भी हो रहा हो वह कर्म होना चाहिए इसलिए कहते हैं सचा वह जो संयोग है कर्मजन्य अर्थात कर्म से उत्पन्न होता है उक्तम ही सूत्रकार ने स्पष्ट कहा ही है पीछे संयोग विभाग वेगा कर्म समानम संयोग विभाग वेगा संयोग, संयोग विभाग और वेग इन तीनों का कर्म समान रूप से कारण बनता है यानी संयोग की उत्पत्ति में कारण कौन है तो कर्म विभाग की उत्पत्ति में कारण कौन है तो कर्म ऐसे ही वेग की उत्पत्ति में कारण कौन है तो कर्म है ऐसा ये एक एक दीस में आया ये फिर आगे कहते हैं संयोग विभागाश्च कर्मणाम और संयोग विभागाश्च संयोग और विभाग ये जो उत्पन्न होते हैं ये कर्मणाम कर्मों के कार कार्य हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखा है स्पष्टीकरण के लिए कार्याणी संयोग विभाग जो है यह कर्मों के कार्य हैं ठीक है संयोग विभाग ये दोनों कर्म नाम कार्याणी कर्मों के कार्य हैं अतएव अत्र प्रकार प्रदर्श्यते इसी कारण से अतएव इसी कारण से अत्र यहां पर प्रस्तुत सूत्र में ते उसके प्रकारों को बताया जाता है स एस संयोग वह ये जो संयोग उत्पन्न हो रहा है किस प्रकार से उत्पन्न होता है एक प्रकार बताया जा रहा है अन्यतर कर्म ज अन्यतर कर्मज का अन्यतर शब्द जो है दो के बीच में एक को कहने के लिए अन्यतर शब्द का प्रयोग होता है दो में से एक अन्यतर का मतलब है दो में से एक दोनों में से एक के कर्म से उत्पन्न होने वाला संयोग है यह है अन्यतर कर्मज शब्द का अर्थ दो में से किसी एक से उत्पन्न होने वाला संयोग है मेरी ओर देखिएगा ये दो पदार्थ हैं, ठीक है ना दो द्रव्य द्रव्यू समझ लीजिएगा इन दो में से किसी एक से उत्पन्न होने वाला संयोग ये आकर के इसके साथ जुड़ गया तो किसके कर्म से इस द्रव्य के कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ अथवा ये यहीं स्थिर है ये चल करके आए इसके साथ संयुक्त हुआ है ये एक प्रकार का संयोग है कि दो पदार्थों में से किसी एक के कर्म से उत्पन्न होने वाला संयोग है अन्यतर कर्मजा स्पष्ट हो रहा है तो कहते हैं स एसा संयोग वह यह जो संयोग है अन्यतर कर्मजा दो में से किसी एक के कर्म से उत्पन्न होने वाला है ऐसे संयोगम संयोग को प्राप्य प्राप्त होकर के प्राप्यमान योग संयोग को प्राप्त होते हुए वस्तुओं दो वस्तुओं के एक तरह से ऐसे संयोग को प्राप्त होने वाले दो वस्तुओं के एक के कर्मजन्य ए अन्यतर कर्मजनया एक एक के कर्म से उत्पन्न हुआ है वह यह संयोग संयोगम प्राप्यमानयो यो वस्तुनो संयोग को प्राप्त होने वाले इन दोनों वस्तुओं के एक तरह एक के कर्मजन्य कर्म से उत्पन्न होने वाला यह संयोग है अब उसका उदाहरण दिया जा रहा है यथा पक्षी कर्मनो नो पक्षी का कर्म हुआ है यानी पक्षी जो है उड़ गई ठीक है ना उड़कर के वृक्ष के साथ संयुक्त हो गई यानी वृक्ष पर बैठ गई पक्षी यहां से उठ के और वृक्ष पर जाकर बैठ गई तो वृक्ष एक द्रव्य है पक्षी एक द्रव्य दोनों द्रव्य हैं। इन दोनों में से एक में कर्म हुआ पक्षी में तो पक्षी उड़कर के वृक्ष के डाली के ऊपर बैठ गई तो यह होगा दो, दो पदार्थों में से एक के कर्म से संयोग हुआ है ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी यथा पक्षी कर्मो जाता पक्षी का कर्म हुआ पक्षी वृक्ष यो संयोग प्रथम जब पक्षी के कर्म से उत्पन्न हुआ है संयोग उस स्थिति में तो संयोग किसका हुआ तो पक्षी वृक्ष यो पक्षी और वृक्ष इन दोनों का संयोगा संयोग हुआ है ऐसे संयोग को प्रथम विधा संयोग ये पहला संयोग है यानी एक प्रकार का संयोग है जिसको जो तो इस तरह से भी कर सकते हैं पक्षी है उस बालक ने इस इस गेंद को फेंका। बालक बालक के तो के कारण उसमें अन्य उस द्वारा नेताक ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब मैं मैंने गेंद को फेंका है और वो गेंद जाकर के दीवार को दीवार के साथ संयुक्त हो गया वो वहां संयोग उत्पन्न हो गया दीवार और बाल का संयोग हो गया तो ऐसा भी होगा पर कर्म किसमें हुआ है कर्म तो गेंद में ही हुआ है ना कर्म में हुआ किस में किस में बालक भी हुआ है किसमें वो तो वो तो अलग प्रकार का कर्म हो गया मतलब बालक के कर्म से गेंद का बालक का और गेंद के बीच में विभाग हो गया फिर उस विभाग के कारण से फिर वो जाकर के वहां टकराया है ऐसा यूँ कहिए बालक बालक ने गेंद में कर्म उत्पन्न किया आ, फिर उस कर्म से गेंद वहां जाकर के वहां ठकराया है और फिर वहां पर दोनों के बीच में संयोग हो गया यानी गेंद में कर्म हुआ है उस गेंद के कर्म से दीवार के साथ या वृक्ष के साथ जहां भी संयोग हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कैसे भी हो सकता अन्य तरह कर्मज है ये स्पष्ट हो गया जी अब उभय कर्मजा दोनों द्रव्यों के कर्म से संयोग उत्पन्न होना यानी दोनों दोनों में कर्म हुआ तब संयोग हो गए अब तो दो पदार्थ एक में कर्म हुआ तो संयोग हुआ अब दोनों पदार्थों में संयोग होने से जब संयोग हुआ हा, तो उसको कहते उभय कर्मजा दोनों पदार्थों के कर्मों से होने वाला संयोग उसको कहेंगे उभय कर्मजा उभय कर्मजा खलु उभयो उभयो उभयोर द्वयोर ह उ दस्तुनो कर्माभ्याम जाता उभयकर्म जर्थ है दो पदार्थों के कर्मों से जाता उत्पन्न व संयोग संयोगा वो जो संयोग है मेषयो मल्लो स्पर्धम ये तो दो भैंस आपस में लड़ रहे हो या दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं तो तब दोनों के बीच में संयोग हुआ यह उभय कर्मज कहलाता है ऐसा संयोग उभय कर्मज भेड़ भी कहते हैं हाला अच्छा भैंस बोला है क्या वो महेश होता है ठीक है महेश का मतलब दो भेड़ हाँ दो भेड़ों के बीच में या दो पहलवानों के बीच में जब स्पर्धा हुई है तो दोनों के बीच में संयोग हुआ है कैसे हो रहा है वो सम्मुख धावतो पुरुष अच्छा ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं धावतो पुरुषयो पुरुषयोर पुरुशेयो पुरुषयोर यानयोर वैसा है पुरुषयोर यानयोर द्वितीया तो कह रहे हैं एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं संजी का, संजी का धावतो आमने सामने दौड़ते हुए एक उधर से दौड़ के आ रहा है एक इधर से दौड़ते आ रहा है इधर से दौड़ता हुआ जा रहा है एक उधर से दौड़ता हुआ आ रहा है तो दोनों आमने सामने दौड़ रहे हैं और आकर के दो पुरुष है वो दो व्यक्ति है आपस में जुड़ गए टकराए तो वो एक संयोग है वो उभय कर्मज है अथवा सामने से एक गाड़ी आ रही है इधर से भी एक गाड़ी जा रही है और दोनों आमने सामने आकर के टकरा गए तो वो संयोग है ये उभय कर्मज है दोनों के कर्म से होने वाला संयोग ये द्वितीय संयोग कहलाता है स्पष्ट हो गए तथा अब तीसरा संयोग बताया जा रहा है संयोग ज संयोग संयोगात जा संयोगो भवती संयोग से भी संयोग उत्पन्न होता है संयोग ज संयोग संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग यथा उदाहरण से देख समझा रहे हैं। अस्त तरु संयोगात शरीर तरु संयोग हस्त हाथ तरु कहते हैं वृक्ष हाथ और वृक्ष का संयोग हो गया ठीक है ना तो हाथ और वृक्ष के संयोग के कारण से शरीर और वृक्ष का संयोग हो गया ऐसा या यूं कहिएगा मैंने अपना यहां बैठा बैठा इस पंखे को मैं घुमाना चाहता हूं मतलब ऑन तो किया है लेकिन घूम नहीं रहा है कई बार पंखा ऐसा भी होता है ना घूमता नहीं है मतलब उसके जो मोटर में कोई समस्या होती होगी जो भी कारण है लोग क्या करते हैं डंडे से उसको घुमाते हैं तो हाथ और डंडे का संयोग है हस्ता दंड यो ठीक है ना फिर उस डंडे का फिर पंखे के साथ संयोग यह है संयोगज संयोग पकड़ में आ रहे तो यहां पर कह रहे हैं अस्त तरु संयोगात हाथ और वृक्ष के संयोग से शरीर तरु संयोगा शरीर और वृक्ष का संयोग हो जाता है यह यहां पर थोड़ा अलग करके हाथ को अलग माना है और शरीर को अलग माना है तब विवक्षा के आदि ने फिर कहा हस्त संयुक्त दंडस्य अमेद्य संयोगात अब एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं हस्त संयुक्त दंडस्य हाथ में डंडा है अब उस डंडे का अमेद्य संयोगात अमेद्य कहते हैं अशुद्धि अशुद्ध पदार्थ मान लीजिएगा आ, मल है मल है कोई ऐसे कोई मल है ऐसा गंदगी है या कूड़ा है मान लीजिए कूड़ा जैसे झाड़ू लगा कर कूड़ा इकट्ठा किया तो हाथ और डंडे का संयोग है और फिर डंडे का उस कचरे के साथ संयोग है आप देखेंगे कभी कभी आदमी किसी को उठाना नहीं चाहता है मतलब हाथ लगाना नहीं चाहता है तो वो किसी और साधन से उसको उठाना चाहता है या और साधन से उसको धक्का देना चाहता है हटाना चाहता है तो कई बार डंडे से वो हटा देता है व्यक्ति मरे हुए जैसे हाँ मरे सांप को हटाना है किसी भी चीज को जो भी अशुद्ध है तो अमेध्य कहते हैं अशुद्ध को और मेध्य कहते हैं शुद्ध को तो हस्त संयुक्त दंडसया आज संयुक्त दंडे दंडे का अमेध्य संयोगाद अमेध्य यानी अशुद्धि के साथ संयोग होने से संयोग अमेध्य शरीर संयोग तो अशुद्धि और शरीर के साथ संयोग भी हो जाता है इसको कहते हैं संयोग का शरीर के साथ संयोग हो हम्म इसको संयोग संयोग जैसे हाथ और आ, आ, हाथ और वृक्ष का संयोग हो गया तो अब वृक्ष का शरीर के साथ भी संयोग है ऐसा ऐसे हाथ और डंडे का संयोग है फिर उस डंडे का अशुद्धि के साथ संयोग है। तो अशुद्धि भी मेरे साथ संयुक्त है ऐसा माना जाएगा से मैं कुछ रहा उसकी थाली झूठी थी इसमें कर्ची अड़ी। कर्ची से मेरा मेरा संयोग तो है है तो वो अलग स्थिति है संयोग माना जाता है झूठा होना और झूठा ना होना एक अलग बात है संयोग की बात हो रही है ये थोड़ा कम कह रहे हैं कि हाथ भी झूठा हो गया संयोग के झूठा होता नहीं संयोग से झूठा होता है वही वो वो व्यवहार अलग है झूठा का मतलब ये है कि आप किसी के झूठे को आपने अपने हाथ में ले लिया हाजी मेरा हाथ भी गंदा हो गया वो एक अलग चीज है ये तो संयोग की बात कर रहे हैं संयुक्त हो सकता है वो अलग चीज है और झूठा वो नहीं अलग चीज है वो तो हमारा हमने ऐसा व्यवहार बनाया इसलिए इसको झूठा कहते हैं अगर आपने ऐसा व्यवहार नहीं बनाया तो उसको झूठा भी नहीं कहेंगे ठीक है वो जो खा रहा था उसको आपने अपने हाथ में ले लिया झूठा क्या मतलब झूठा का क्या मतलब होता है हमने इसको झूठा बनाया है इसलिए इसको झूठा कहते हैं पकड़ में आ रहे हैं जैसे आ, हमने ये बनाया कि बाएं तरफ से चलना है अब बाएं तरफ से नहीं चलते तो दाएं तरफ ये गलत किया गलत किया गलत हमने बनाया व्यवस्था के लिए ऐसा हाँ जी हाँ जी तीन नहीं दो संयोग मतलब तो हाँ तो संयोग तो दो हो गए ना हाथ और डंडे का एक तो संयोग पहले पहले मेरी बात सुन लीजिएगा ना हाथ और पुस्तक का संयोग ये एक ही संयोग है ना फिर इस पुस्तक का टेबल के साथ संयोग ये दूसरा संयोग एक संयोग ये एक संयोग दो संयोग हो गए ना टेबल तो को के साथ वो वो आप विवक्षा लेंगे तो ये तीसरा संयोग है ठीक है तो है नहीं? हाँ जी नहीं संयुक्त का मतलब है इसके कारण से संयुक्त माना जा रहा है भाई हमने पहले जो तो मैं ना हाथ और पुस्तक का संयोग शरीर को अलग नहीं मान रहे शरीर को अलग ना मान करके शरीर का पुस्तक के साथ संयोग है और फिर पुस्तक का टेबल के साथ संयोग है तब तो दो संयोग हो गए अगर हम ऐसा विवक्षा न रखते हुए शरीर को अलग मानेंगे तो हाथ और पुस्तक का एक संयोग और फिर पुस्तक टेबल का दूसरा संयोग फिर तीसरा संयोग है टेबल और शरीर का हाजी छुवाना नहीं पड़ेगा इसको संयोग संयोग कहते हैं संयोग संयोग कहते हैं ना इस संयोग संयोग की बात हो रही है वो तो विवक्षा के आधीन है दो संयोग बनाओ तीन संयोग बनाओ अब इस टेबल का इस फर्श के साथ संयोग है ठीक है ना फर्श का फिर धरती के साथ संयोग है ऐसा तो अब कितने ही वो विवक्षा आदि नहीं होते तो? एक और बात कही जा रही है त्रयानाम शंकु बंधन संयोगात परस्परम त्रिशंकु संयोग तृतीय संयोग त्रयानाम शंकु तीन शंकुओं का मान लीजिए शंकु से आप क्या लेंगे यहां पर तेल, तेल कील को भी ले सकते हैं या डंडे को भी ले सकते हैं जो ऐसे डंडे होते हैं या या डंडा कोई भी डंडा है तीन डंडों को आपस में ऐसे जोड़ दो तो त्रिशंकु संयोगा कहते उसको क्या गदा भी होता है केवल गधा नहीं होता है हाँ जी तो तीन डंडों का तीन डंडों को बांध लिया यानी तीन डंडे को आपने बांध लिया तो परस्परम त्रिशंकु वो त्रिशंकु संयोग यानी तीन आपस में संयुक्त है तीन द्रव्य संयुक्त है इसको त्रिशंकु संयोग कहते हैं हाँ जी क्या तीन विभाग का मतलब वो वो तो हमारी विवक्षा है ना तीन डंडे को ऐसे आप एक डंडा ये एक डंडा मैं एक डंडा तीनों मिलकर के संयुक्त किया त्रिद्रव्य संयोग चतुर्द्रव्य संयोग पंचद्रव्य संयोग कुछ भी बना सकते हो तो विवक्षा आदि ने ना इसलिए कह रहे हैं त्रिशंकु संयोग तृतीय भवती त्रिशंकु संयोग तीसरा होता है तो ये हो गए हैं संयोग के बारे में बात अन्यतर कर्मज उभय कर्मज संयोग संयोगा। ये न, संयोग ना संयोग अब विभाग के बारे में बताया जा रहा है एक तेन विभाग व्याख्यात एक पूर्वोक्त प्रकार इसी पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात अन्यतर कर्मज उभय कर्मज विभागजश्च विभागो व्याख्यातो दोनों में से एक के कर्म से विभाग होता है ठीक है जी दो आ, पुस्तक में से आ, पुस्तक तो ने दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के साथ संयुक्त हुआ तो वह है अन्यतर कर्मज दोनों व्यक्ति मिलकर के कर्म कर गया और दोनों को आपस में टकरा गए, वो उभय कर्मजा और एक संयुक्त संयोग संयोग उसी प्रकार दो पदार्थ संयुक्त हैं ठीक है ना यानी दो व्यक्ति संयुक्त है उसमें से एक ही व्यक्ति अलग हो गया वहां से तो वो गया अन्य तरह कर्मजा और दोनों मिलकर के अलग हो जाएं तो उभय कर्मजा ऐसे ही आ, आ, संयुक्त विभागज विभाग मतलब हाथ और पुस्तक के साथ विभाग हो गया तो टेबल के साथ भी विभाग हो जाएगा ऐसा विभागज विभाग कहलाएगा अभी पता लग आपको उदाहरण दे रहे हैं तो कह रहे हैं पूर्वोक्त प्रकार इसी पूर्वोक्त प्रक्रिया से अन्य कर्मज दो में से एक के कर्म से विभाग होता है उभय कर्मज दोनों में विभाग होता है और विभाग, विभाग और विभाग से भी विभाग होता है ऐसा व्याख्या ऐसा समझना चाहिए उदाहरण दे रहे तद गृहकोण स्थित पक्षिणो गृह विभाग घर के किसी कोने में पक्षी बैठी है और वहां से उड़ गई ठीक है ना घर तो वहीं के वहीं है और वृक्ष पक्षी उड़ गई तो ये ए, दोनों में से एक के विभाग के कारण से विभाग उत्पन्न होगा स्पष्ट हो गया जी गृहकोण गृह कोण स्थित पक्षिण घर के किसी एक कोने में विद्यमान पक्षी का ग्रियात विभाग घर से अलग होना पक्षी कर्मजन्यो यह पक्षी के कर्म से उत्पन्न विभाग है इसलिए इसको अन्यतर कर्मज विभाग ऐसा कहते हैं और यह प्रथम विभाग हो गया फिर कहा युद्यमान यो मेष मेषयोर मल्लयो यो हो, परस्परम विभाग। लड़ते हुए भेड़ अथवा पहलवानों में परस्पर दोनों अलग होना दोनों मिलकर के अलग हो रहे हैं यह है उभय कर्मजो द्वितीय ये उभय कर्मज कहलाता है ये द्वितीय विभाग है फिर कहा शंकुभ्यो बंधन रज्जु विभागात परस्परम शंकुना परस्परम शंकुनाम विभाग और जो तीन लकड़ियां बंधी हुई आपस में किसी रस्सी से तो कहते हैं शंकुभ्यो बंधन रज्जु विभागात शंकुओं से यानी लकड़ियों से बंधन रूपी रज्जू के हट जाने से परस्परम शंकुनाम नाम परस्पर तीनों लकड़ियों में विभाग हो रहा है ये त्रिशंकु विभाग हो गया अथवा दूसरी बात कही जा रही है अस्त दंड अमेद्याध्या विभागात शरीर अमेद्य विभाग तृतीय अस्तदंड विभागात हाथ डंडे हाथ डंडा और अमेद्य इन तीनों का विभागात विभाग होने से हाथ का डंडे का और अशुद्धि इन तीनों के विभाग होने से शरीर अमेद्य विभागा शरीर का और अशुद्धि के साथ में विभाग हो जाता है ये तृतीय विभाग है यानी ये विभागज विभाग है, विभाग तो है? जी नहीं ये अलग विभाग है मतलब तीन विभाग बताए ना मतलब एक तो अनितर कर्मज उबे कर्मज और विभागज विभागज या आ, आ, संयोगज संयोगज इस प्रकार का तो अब त्रिशंकु का आ, आ, तीनों लकड़ियां हैं और उनको हमने एक रस्सी से बांधा रस्सी खटाते तीनों अलग हो जाएंगे ठीक है ना ये तृतीय विभाग है ऐसे चार को जोड़ो तो चार अलग हो जाएंगे ऐसे कितने बनाते जाओ वो विवक्षाधीन है मुख्य रूप से ये तीन हो गए ना बाकी इसके भेद प्रभे बनाते जाओ जितने भी बन सकते हैं मतलब एक वो सूतली बोम इस तरह के होते हैं ना और उसमें आप जला दो और उसके जितने भी उसके अंदर रखे हुए हैं सब अलग अलग होते हैं ठीक है ना उसमें कितने ही विभाग हो जाएंगे क्या हुआ हाँ जी संयोग खलु पृथक भूत संगति अप्राप्तयो प्राप्तिर्वा संयोग किसको कहते हैं वास्तव में संयोग का मतलब क्या है उसको समझाया जा रहा है संयोग खलु संयोग उसको कहते हैं पृथक भूत योह दो अलग अलग रखे हुए पदार्थों का संगति या प्राप्ति दो अलग अलग पदार्थों का जब दो अलग अलग पदार्थों की प्राप्ति होती है संगति होती है उसी को संयोग कहते हैं अप्राप्त है प्राप्ति जो पहले से प्राप्त नहीं है अलग अलग है उनको प्राप्त होना ही संयोग है विभागस्तु और विभाग किसको कहते हैं तद विपरीत वो संयोग से विपरीत अर्थ होगा अर्थात संयुक्तयो पृथक गमनम पृथक भाव जो दो पदार्थ संयुक्त है उन दो पदार्थों के संयोग का अलग होना यह विभाग कहलाता है नतु तो पूर्वतः पृथक अवस्थित अवस्थिति विभाग जो पहले से अलग अलग है उसको विभाग नहीं कहते विभाग हमेशा संयुक्त पदार्थों का होता है जो पहले से आप अलग है मैं अलग हूं तो हम दोनों के बीच में कोई विभाग नहीं हुआ ये इसका अभिप्राय है विभागस्य कर्मजन्यत्वात् क्यों विभाग नहीं कहलाता क्योंकि विभाग कर्म से उत्पन्न होता है कर्म तो हुआ नहीं है इसलिए इसको विभाग नहीं कहते आप अपनी जगह बैठे मैं अपनी जगह बैठा हूं तो कर्म तो हुआ नहीं है तो विवाह कैसे हुआ हम जुड़े हुए नहीं है तो विवाह कैसे होगा जुड़े, तो जुड़े हुए पदार्थों का ही विभाग होता है अलग अलग पदार्थों का ही संयोग होता है यह इसका अभिप्राय है सूत्रार्थ विभाग और पृथक तो पहले से आप अलग अलग है ये पृथक तो तो तो तो है पृथक पृथक तो गुण अलग है और विभाग गुण अलग है नहीं नहीं पृथक भाव का मतलब है, अलग होना पृथक भाव का मतलब है, अलग होना अलग रहना और अलग होना दोनों में अंतर है, अलग होना, अलग, अलग जो तो है वही तो विभाग है।, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, है पहले समझ लो आप मेरे से पृथक है ठीक है ना तो अलग है तो गुण अलग है और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं अब अलग हो गए वो है विभाग क्योंकि विभाग सदा जुड़े हुए पदार्थों में होता है जो पहले से अलग है उसको विभाग नहीं कहते तो उसको पृथक कहते हैं इसलिए पृथक पृथक गुण अलग है और विभाग गुण अलग है कर्म से प्रिथक बिना कर्म। वो बिना कर्म के पहले से है वो पहले से विद्यमान है वो गुण हर पदार्थ हर पदार्थ से पृथक है इसलिए वो पृथक पदार्थों में संयोग होता है और पृथक पदार्थों में ही पृथक पदार्थों में संयोग होता है संयुक्त पदार्थों में विभाग होता है पदार्थ सबसे पृथक का मतलब है यहाँ पर आ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ की आत्मा परमात्मा से पृथक है पृथक होता हुआ भी वो संयुक्त है वो एक अलग स्थिति है वो पृथक भी है और संयुक्त भी है चलें सूत्रार्थ हां जी दो पदार्थों में दो पदार्थों में से एक पदार्थ के कर्म से दो पदार्थों में से एक पदार्थ के कर्म से संयोग उत्पन्न होता है दो पदार्थों के कर्म से हाँ जी दो पदार्थों के कर्म से संयोग उत्पन्न होता है संयोग उत्पन्न होता है दो पदार्थों के दो पदार्थों के कर्म से संयोग उत्पन्न होता है और संयोग से भी संयोग से भी संयोग उत्पन्न होता है ये नौवे सूत्रकार तो हो गया दसवें सूत्रकार्त होगा संयोग के अनुसार ही संयोग के अनुसार ही विभाग को समझ लेना चाहिए या संयोग के अनुरूप ही विभाग को समझ लेना चाहिए स्पष्ट हो फिर कह रहे हैं क्र बोलिए संयोग, संयोग विभाग योग विभाग अणुमहत्वाभ्याख्या सूत्रिखिए सरल संयोग विभाग में संयोग विभाग नहीं रहते हैं संयोग विभाग में संयोग विभाग नहीं रहते हैं अणुत्व महत्व के समान सी ठीक है और भाष्य भी वैसे ही सरल है संयोगे संयोग अभाव संयोग में संयोग का अभाव है विभागे विभाग अभाव अस्ति विभाग में विभाग का अभाव है अणुत्व अणुत्व अभाव महत्वे महत्व अभाव यथा तथा अत्रापि विज्ञे जैसे अनुत्व में अणुत्व का और महत्व में महत्व का अभाव होता है वैसे ही इसमें समझ लेना चाहिए प्रश्न किया जा रहा है कथम कृतवा उच्चते ऐसे कैसे होता है तो उसका समाधान भी वही है जो सरल बोलिए कर्म भी कर्माणी गुणश्च गुणा इति सूत्रार्थ लिखिएगा कर्मों से कर्म और गुणों से गुण शून्य होते हैं यानी रहित तो होते हैं कर्मों से कर्म रहित तो होते हैं गुणों से गुण रहित तो होते हैं अणुत्व महत्व के समान भाष्य विसरल कर्म भी असंबद्धा कर्माणी कर्मों से कर्म असंबद्ध होते हैं कर्म भी असंबद्धा कर्माणी कर्मों से कर्म असंबद्ध होते हैं गुनै असंबद्धा गुणा बनती और गुणों से गुण असंबद्ध होते हैं इति उक्तम पुरस्ता ऐसा पहले कहा है संयोग विभाग च गुण संयोग और विभाग ये दोनों गुण होते हैं तु तो न गुणे न संबद्ध इसलिए वो दोनों गुण से संबद्ध नहीं होते हैं तस्माद इसीलिए तौ तो संयोग विभाग वो जो संयोग और विभाग है ये दोनों खलु अणुत्व महत्वाभ्याम न संबद्ध अनुत्व और महत्व से भी संबद्ध नहीं होते हैं नहीं तत्र तत् अनुत्व महत्व मिति नहीं उस संयोग और विभाग में अनुत्व और महत्व रहते हैं क्यों नहीं रहते हैं अनुत्व महत्व कहते हैं अनुत्व महत्व यो गुणवात् क्योंकि अनुत्व और महत्व ये गुण होने से स्पष्ट हो रहे, रहे ये सरल है आगे चलें अणु तो महत्व तु गुण ही तो है और क्या यानी अणु और महत्व महत जो है गुण है ये इसका अभिप्राय है वो जाति को नहीं कह रहे हैं यहां पर अणु और महत गुण है अणु और महत गुण होने के कारण से अणु और महत संयोग विभाग में नहीं रहते क्यों नहीं महत तो द्रव्य में रहेगा ना मतलब बहुत सारे संयोग मतलब बहुत सारे द्रव्यों में संयोग जब हो जाएगा तो वो आ, मान लीजिएगा एक किलो रुई है तो उसका रजाई बन गया तो महत बन गए रजाई रजाई तो महत बन गई है पर वो रजाई द्रव्य वो उसमें जो महत है वो द्रव्य में है ऐसा हाँ जी हाँ क्या सूक्ष्म संयोग है। पता नहीं लगता। नहीं सूक्ष्म संयोग का मतलब है संयोग तो होगा लेकिन वो संयोग हमें पता नहीं लगता है इसी को सूक्ष्म संयोग कहते हैं संयोग फिर वही बात है भाई रजोगुण और तमोगुण दोनों संयुक्त हुए हैं दोनों द्रव्य है ना तो दोनों गुणों में संयोग हुआ है वो दिखता नहीं है इसलिए उसको सूक्ष्म कह रहे हैं गुण कैसे हैं मुख्य है, है? संयोग को कहा रहा संयोग का मतलब वहां ये है। उसका जो संयोग है, वो हमको दिखता नहीं है इसलिए सूक्ष्म संयोग है संयोग कोई को सूक्ष्म संयोग नहीं कह रहे उन दोनों का जो संयोग है वो इतना सूक्ष्म है कि हमको दिखता नहीं है यह इसका अभिप्राय है पकड़ में आ रहा है चले अदुना संयोग विभाग विषये विशिष्ट वृत्तम उच्चते अब संयोग विभाग इन दोनों के विषय विशे में विशेष बात कही जाती है इन दोनों के बारे में बोलिएगा युत अभावात अभाव कार्य कारण यो संयोग विभाग न विद्यते पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार भाष्य को विज्ञप्ति या कुछ कहना चाहते हैं भाष्यकार सूत्रार्थ को बताने से पहले भाष्य करने से पहले कुछ कहना चाहते हैं असूत्र अन्य यो अर्थो विहिता इस सूत्र का दूसरे भाष्यकारों ने जो अर्थ किया है सूत्र इस सूत्र का अन्य भाष्यकार दूसरे भाष्यकारों के द्वारा यो अर्थो विहिता जो अर्थ किया गया है तत्र अर्थ उस अर्थ में सूत्र प्रणयनम अनावश्यकम उन बाष्यकारों का अर्थ को देखने से ऐसा लगता है सूत्र बनाना ही व्यर्थ है सूत्र प्रणयनम अनावश्यकम सूत्रों को सूत्र को बनाना ही व्यर्थ है उनके भाष्य को देखने से ऐसा लगता है स्पष्ट हो गए यहां तक अब कहते हैं उपस्कार वृत्तु उस उपस्कार नामक वृत्ति में तो द्रव्यो अवयव अवयविनोह संयोग संयोग संबंधो युत सिद्धे अभावत नास्ती ऐसा उन्होंने लिखा है आ, पहले मेरे को आपको भूमि का बताना पड़ेगा नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा ये जो है युत सिद्धि अभावात सूत्र में है ना युत सिद्धि अभावात युत सिद्ध का अर्थ तो होता है जो स्वतंत्र पदार्थ हैं, जैसे ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है ठीक है ना इन दो पदार्थों को युत सिद्ध कहते हैं इनका नाम है ऐसा नाम दिया है वैशे में ये पारिभाषिक शब्द है युतसिद्ध युतसिद्ध का मतलब है ये स्वतंत्र है ये स्वतंत्र है ये ना इसके आश्रित है ना ये इसके आश्रित है दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं दोनों स्वतंत्र रहते हैं इसको कहते हैं युतसिद्ध ठीक है और एक है अयुत सिद्ध का अर्थ होता है दो हैं लेकिन दोनों अस्वतंत्र है जैसे गुण और कर्म गुण भी अलग है कर्म अलग है ठीक है ना ये दोनों अलग अलग होते हुए भी ये स्वतंत्र पदार्थ है स्वतंत्र पदार्थ नहीं ठीक है।, है ना अर्थात वो, वो दोनों किसी के आश्रित रहते हैं किसी के आधार पर रहते हैं तो जो दो द्रव्य हैं ये दो द्रव्य अलग हैं स्वतंत्र सिद्ध हैं यानी स्वतंत्र रहते हैं इसलिए इसको युवा सिद्ध कहते हैं और द्रव्य के अतिरिक्त जो गुण हैं कर्म है ये अलग अलग पदार्थ होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है पकड़ में आ रहा है उसको अयुता सिद्ध कहते हैं ठीक है और यहां जो प्रसंग आ रहा है कि संयोग और विभाग संयोग और विभाग जो है ना तो कार्य में रहते हैं और ना कारण में रहते हैं ये जो संयोग विभाग है ना ये संयोग विभाग उत्पन्न होते हैं ठीक है ना तो जिसमें उत्पन्न होते हैं उसमें नहीं रहते मैं ये कहूं संयोग विभाग कारण भी बनते हैं कार्य भी बनते हैं किसी के तो कार्य है किसी के तो कारण तो है तो संयोग विभाग जो है शब्द को उत्पन्न करते हैं मान लीजिएगा संयोग से शब्द उत्पन्न होता है विभाग से शब्द उत्पन्न होता है तो संयोग विभाग के कार्य है शब्द ठीक है तो कार्य में नहीं रहते शब्द को उत्पन्न करके ये संयोग विभाग कार्य में नहीं रह सकते ये वाले ये संयोग हाँ कोई वाले संयोग हो शब्द उत्पन्न होता है तो शब्द उत... शब्द किससे उत्पन्न हुआ संयोग तो संयोग क्या हुआ कारण तो ये जो कारण है संयोग जिस शब्द का ऐसा ये कारण संयोग शब्द में नहीं रहता पकड़ में आया इधर उधर मत जाइए पहले इतना समझ लीजिएगा यह जो संयोग है जिस संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ है तो शब्द में संयोग नहीं रहता यह कहना चाह रहे ये एक बात अब देखिएगा एक कर्म है कर्म से संयोग उत्पन्न होता है ठीक है कर्म कारण है संयोग कार्य है अब ये जो कार्य है संयोग ये कार्य कारण में नहीं रहता पहले बताया कारण कार्य में नहीं रहता अब यहां बताया है कार्य कार कारण में नहीं रहता। तो रहेगा जो शब्द संयोग है तो कौन सा है? से संयोग शब्द से शब्द उत्पन्न होता है वो अलग है वहां संयोग से थोड़ा उत्पन्न हो रहा है वो शब्द से उत्पन्न हो रहा है मतलब संयोग से, से, से शब्द उत्पन्न होता है ये है विभाग से, से शब्द उत्पन्न होता।, होता है क्यों वो शब्द जाकर के टकराता है तब जाकर नहीं शब्द से शब्द उत्पन्न होता है क्या शब्द से भी शब्द। तो ये तो मैं कह रहा हूँ शब्द से शब्द उत्पन्न होता हूँ संयोग का कोई प्रश्न नहीं ना विभाग का कोई प्रश्न नहीं है बस शब्द से शब्द उत्पन्न होता है यानी एक शब्द अगले शब्द को उत्पन्न करता है मतलब पहला वाला शब्द अगले शब्द का कारण है पकड़ में आ गया तो ये कहना चाह रहे हैं संयोग विभाग न तो कार्य में रहते हैं और न कारण में रहते हैं हाँ जी संयोग वो शब्द कार्य उसमें नहीं है मैं यही बता संयोग से शब्द उत्पन्न होता है तो संयोग का कार्य कौन है शब्द तो ये संयोग शब्द में नहीं रहता है एक बात बातों तो में संयोग होगा तो वस्त्र उत्पन्न हुआ है क्या वस्त्र कार्य में संयोग नहीं है रहता है ना वो अलग चीज है वो तो द्रव्य में रहेगा हमें क्या आपत्ति है द्रव्य में रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है इस वस्त्र में संयोग है रहेगा किस में रह रहा है द्रव्य में रह रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझ लो हाँ जी तो सीधा ही है उसमें तो है लेकिन मेरी बात को यहाँ जो सूत्र समझाना चाह रहे हैं ना उसको समझाऊंगा ना मैं सूत्र यह कहना चाहता है कि संयोग विभाग अपने कार्य में अपने कारण में नहीं रहते संयोग विभाग अपने कार्य में भी नहीं रहते हैं, अपने कारण में भी नहीं रहते हैं। ये बात कही जा रही है क्यों नहीं रहते हैं तो कहा युतसिद्धि अभावाद स्वतंत्र ना होने से स्पष्ट हो गया ये हां जी समझ में आ रहा है आपको आपको प्रभुलाल जी आपको नहीं आया क्या नहीं आया जैसे वस्त्र में बता रहे वो उसको छोड़ दो वस्त्र को छोड़ दो ये, ये संशय पैदा कर दिया द्रव्य को छोड़ दो विभाग से शब्द उत्पन्न होता है होता है नहीं होता है जैसे मैं एक कागज को ऐसा फाड़ दूं तो शब्द उत्पन्न होता है ना शब्द किससे उत्पन्न हुआ विभाग से तो विभाग हो गए कारण और जो शब्द उत्पन्न हुआ वो हो गया कार्य किसका कार्य हुआ शब्द विभाग का तो क्या यह विभाग शब्द में रहता है तो कहता है, नहीं रहता है विभाग रूपी कारण कार्य रूपी शब्द में नहीं रहता स्पष्ट हो गया अब दूसरी बात कर्म से संयोग उत्पन्न होता है कर्म से संयोग उत्पन्न होता है तो यहां कर्म क्या हो गया कारण और उत्पन्न होने वाला विभाग कैसा है कार्य है ठीक है ना तो यहां कर्म कारण बन गया विभाग कार्य बन गया तो कहना चाह रहे हैं यह जो विभाग रूपी कार्य है यह अपने कारण में नहीं रहता है यह बात कही जा रही है पकड़ में आ रहे हैं ये इतना ही कहना चाहते हैं क्यों नहीं रहते हैं क्योंकि विभाग स्वतंत्र नहीं रहते हैं इसलिए नहीं रहते हैं जैसे द्रव्य स्वतंत्र रहते हैं द्रव्य स्वतंत्र रहते हैं ना ऐसे विभाग स्वतंत्र नहीं रहते यह कहना चाहते जैसे मिट्टी कारण है और गढ़े को उत्पन्न कर, दे, कर देती है तो मिट्टी गढ़े को उत्पन्न करके घड़े में रहती है ठीक है ना ऐसे विभाग जो है ये शब्द को उत्पन्न करके शब्द में नहीं रह सकता पकड़ में आ रहा है ऐसे ही कर्म जो है विभाग को उत्पन्न करता है पर विभाग को उत्पन्न करके विभाग में नहीं रहता कर्म भी नहीं रहता और विभाग भी नहीं रहता यू समझ लीजिएगा ठीक है बस यहां क्यों नहीं रहते हैं तो कहा युतसिद्धि यु, यु, स्वतंत्र ना होने के कारण हाँ जी तो वो अलग प्रकार के गुण है ना एक अलग गुण है और विभाग अलग गुण है हाँ। अब विभाग को समझाया जा रहा है लेकिन विभाग और संयोग जो है ना द्रव्यो में रहते हैं हाँ पर ये गुण है इसलिए इसमें नहीं रहते हैं, ये कहना चाहते या, यानी गुण है या कर्म है जो भी है तो उनके साथ घटित हो रहा है वही तो इनके साथ घटित हो रहा है वो भी एक पृथत्व एक पृथ्वी में, में नहीं रहते ऐसे ही वही बात ही तो हाँ संयोग संयोग में नहीं रहता विभाग विभाग में नहीं रहता एक अलग बात हो गया वो पहले बता चुके हैं पहले सूत्र में एक और बात कह रहे संयोग से कोई दूसरा गुण उत्पन्न हो रहा है संयोग से कोई दूसरा गुण उत्पन्न जैसे शब्द उत्पन्न हो रहा है शब्द गुण अलग है संयोग गुण अलग है तो संयोग जो है शब्द को उत्पन्न करके क्या संयोग अपने कार्य में रहता है तो कता नहीं रहता है जैसे मिट्टी घड़े को उत्पन्न करके क्या घड़े में मिट्टी रहती है हाँ रहती है पर यहाँ ऐसा नहीं है जब गुन को बताना है तो गुन को तो बताऊंगा ना और किसको बताऊंगा हाँ तो बिल्कुल ठीक है उदाहरण तो दूसरा ही होता है नहीं? हाँ यही क्यों नहीं उदाहरण तो दूसरा ही होगा ना गुन गुण में नहीं रह सकता तो कैसे बताऊंगा भाई <laughs> तो गुण गुण में नहीं रहता है इसको बताने के लिए ही तो दूसरा उदाहरण देंगे उ, आ, ये तो साध्य है ना गुन गुन में नहीं रहता साध्य को थोड़ा उदाहरण के रूप में बताऊंगा मैं आपको आपने न्याय दर्शन पढ़ा है ना <laughs> कंफ्यूज नहीं होना कोई बात नहीं है यानी गुण गुण में नहीं रहता है इसको समझाने के लिए उदाहरण तो कोई दूसरा ही दूंगा ना दूसरा ही दूंगा ना अगर वो ही को उदाहरण दूंगा तो आप कहेंगे फिर आगे कि वो तो स्वयं स्वाध्य है उसको कैसे देंगे दे कोई भी गुण किसी गुण में नहीं रहता इसलिए किसी भी गुण का उदाहरण आप नहीं दे सकते कोई भी कर्म किसी भी कर्म में नहीं रहता इसलिए किसी भी कर्म का उदाहरण नहीं दे सकते द्रव्य का ही उदाहरण देना होगा ठीक है स्पष्ट हो गया न होने से हाँ ये हेतु है एक नहीं वो अलग विषय था वहाँ पर वो अलग विषय था क्योंकि एकत्व एकत्व को उत्पन्न नहीं करता अनेकत्व एकत्व कुत्पन नहीं करते हैं यानी संख्या में जो है पृथकत्व में ये संभव ही नहीं है न कार्य बनते ना कारण बनते वो अलग विषय है यहां कार्य कारण बनते हुए हैं कारण तो बनते हैं पर उनके साथ नहीं रहते ये बात कही जा रही है वहां तो बनते ही नहीं है कार्य नहीं बनते ना कारण बनते यहाँ तो कार्य कारण बनते हुए भी साथ में नहीं रहते ये बात कही जा रही ठीक है पकड़ में आ गया तो अब यहां जो भूमिका दी है यहां तक अब समझ में आ गए ना अब भूमिका में अब समझ लीजिए भूमिका में क्या कहना चाहते हैं इस सूत्र की व्याख्या जो अन्य भाष्यकारों ने की है उनकी व्याख्या को देखने से ऐसा लगता है कि सूत्र को बनाना व्यर्थ है क्यों व्यर्थ है उस बात को समझा रहे आगे उपस्कार वृत्तु उपस्कार वृत्ति में ऐसा बताया गया है उन्हीं के वचन को यह उद्धत किया है द्रव्य दो द्रव्य है द्रव्योग का मतलब दो द्रव्य हैं। कैसे द्रव्य हैं? अवयव अवयवीनो एक अवयव है और एक अवयवी है तो अवयव और अवयवी रूप के साथ में जो संयोग होता है संयोग संबंध होता है वो संयोग संबंध युतसिद्धे सिद्धे अभाव सिद्धि के अभाव होने से नास्ती नहीं होता है पकड़ में आ रही है क्या कहना चाहते हैं हाँ किसी को पकड़ में न है तो पूछ सकते हैं स्वतंत्र है और भी स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र स्वतंत्र है है। हाँ, हाँ। इति उत्तम ऐसा उन्होंने कहा परंतु सूत्रेतु संयोग विभागो सूत्र में तो संयोग और विभाग दोनों को लेकर के कहा और वहां केवल संयोग को लेकर के उन्होंने व्याख्या की है पकड़ में आ रहे हैं आपको सूत्र में तो संयोग और विभाग दोनों को लेकर के बात कहिए और उपस्कार वृत्ति ने केवल एक संयोग को लेकर के बात कहिए इसलिए वो अनुचित है ये कहना चाहते हैं तो कहना चाह रहे हैं परंतु सूत्रेतु संयोग विभागो विचारनायाम उपस्थित सूत्र में तो संयोग और विभाग इन दोनों को विचार के लिए उपस्थित किया है सूत्रकार सूत्रकार के द्वारा किंतु उपस्कार वृत्तौ संयोग एव विचारणा गृहिता और उपस्कार वृत्ति ने केवल संयोग को ही विचार में ग्रहण किया है इसलिए वो बात गलत हो गई उनकी या तक पकड़ में आ गई जी हां जी पकड़ में आ रहे हैं अब आगे देखिए फिर अन्य भाष्यकार दूसरे भाष्यकारों के द्वारा यद्यपि संयोग विभागों द्वो अपी विचारणायाम गृहित यद्यपि दूसरे भाष्यकारों के द्वारा संयोग और विभाग दोनों को ही विचारकोटि में ग्रहण किया है परंतु यदा संयोग विभाग खलु अन्यतर अन्यतरकर्मजौ तथा उभय उभयकर्मजसिद्यौ पृथक पृथकअव द्रव्ययो तत्कर्म संभव तदा ये कहना चाह रहे परंतु यदा संयोग विभागो संयोग और विभाग ये कैसे उत्पन्न होते हैं उसको समझाया जा रहा है यहां पर अन्य तरह कर्म जो या तो दोनों में से किसी एक के कर्म से उत्पन्न होंगे या तथा उभय कर्म जो या दोनों के कर्म से उत्पन्न होंगे ठीक है जी युतसिद्धयो सिद्ध यो पृथक पृथक अवस्थित द्रव्य जो युत वाले पदार्थ कोई खोला है पृथक पृथक छूट गया पृथक पृथक उसके बाद अवस्थी अवस्थी और यकार यकार था और यकार के बीच में तकार छूट गया ठीक है जी युद्ध सिद्धयो अर्थात पृथक पृथक अवस्थित द्रव्यो जो अलग अलग अवस्थित द्रव्य हैं स्वतंत्र रूप से तत्कर्म संभव हो उनमें कर्म होने पर होगा संयोग या विभाग जो है जो अलग अलग विद्यमान दो द्रव्यों में कर्म होने पर ही विभाग या संयोग उत्पन्न होंगे तदा ऐसी स्थिति में कार्य कारणस्तौ संयोग विभाग स्वतः एवं भवता ऐसी स्थिति में कार्य कारणस्तव संयोग विभागो कार्य में हो या कारण में हो ये दोनों संयोग विभाग स्वतः न स्वतः संभव नहीं है ना तो संयोग हो रहा है ना विभाग हो रहा है क्योंकि वो स्वतंत्र अलग अलग विद्यमान है जब तक उसमें कर्म नहीं होगा तब तक उसमें ना तो संयोग होगा ना कर विभाग होगा ये तो स्वतः ही वहां पर संयोग विभाग नहीं हो रहे तत्व खालू अनवसरा ऐसी स्थिति में उनमें विचार करना तो व्यर्थ है जिसमें न विभाग उत्पन्न हो रहे न संयोग उत्पन्न हो रहे जहां विभाग और संयोग उत्पन्न नहीं हो रहे वहां इनके बारे में विचार करना तो व्यर्थ है जहां संयोग विभाग उत्पन्न हो रहे हो वहां इनका विचार करना उचित रहेगा तस्मात तस्मात अत्र कनाचित विशिष्ट अर्थे नवितव्यम इसलिए ये जो सूत्र कहना चाहता है इस सूत्र से कोई अलग विशेष अर्थ को कहना चाह रहा है सच अर्थ अधे उस अर्थ को हम आपके सामने रखते हैं स्पष्ट हो गया जी? अब क्या अर्थ रखते हैं देख लीजिएगा संयोग विभाग निज कार्य शब्दे न विद्यते। जो विशेष अर्थ है वो बता रहे हैं संयोग विभागो ये जो संयोग विभाग है यह संयोग विभाग निज कार्य शब्द अपने कार्य शब्द में न विद्यते नहीं रहते हैं पकड़ में आ गया क्या कहना चाहते हैं? यानी जिस संयोग से जिस विभाग से शब्द उत्पन्न हो रहा है उस शब्द में संयोग विभाग नहीं रहते हैं यथा उदाहरण दे रहे जो आप लोग कह रहे हैं तंतव निज कार्य वस्त्र विद्यंते ये जो तंतु हैं वो अपने कार्य रूप वस्त्र में रहते हैं जैसे वो रहते हैं ऐसे ये संयोग विभाग शब्द में नहीं रहते हैं ठीक है अथच्छा दूसरी बात संयोग विभागों निज कारण कर्म न विद्यते दूसरी बात कह रहे हैं अथचा और संयोग विभागो संयोग और विभाग जो है अपने कारण रूपी कर्म में न विद्यते नहीं रहते हैं जिन कारणों से संयोग विभाग उत्पन्न हो रहे हैं उन कारणों में संयोग विभाग नहीं रहते हैं वो कारण कर्म है स्पष्ट हो गए जी टिप्पणी को देख लेना। नीचे टिप्पणियां लिखी है संयोगात विभागात शब्दाच्य शब्द निष्पत्ति यह पहले वाले की टिप्पणी है शब्द विद्यते का फिर नीचे जो कर्म नी न विद्यते टिप्पणी है संयोग विभाग वेगा कर्म समानम कारण एक कार्य है एक कारण है। यंत तन्यु तुम निज कारण वस्त्र विद्यते। जैसे कि तंतु तंतषु तने जाते हुए तंतुओं में, बुने जाते हुए तंतुओं में तंतुओं में, अथवा ततेषुने तंतुओं में निज अपने बुने हुए कारणों में वस्त्र विद्यते वस्त्र रहता है यानी तंतुओं में तंतुओं के कारण वस्त्र उत्पन्न हुआ तो जिन तंतुओं के कारण से वस्त्र उत्पन्न हुआ है वो वस्त्र उन तंतुओं में रहता है पर यहां जिस कर्म से ये संयोग विभाग उत्पन्न हुए हैं पर ये संयोग विभाग उस कर्म में नहीं रह सकते क्यों अयुत युत सिद्धि स्वतंत्र ना होने से ठीक है जी कुतोना इति क्यों नहीं रहते हैं ये आखिर रहने चाहिए ना तो क्यों नहीं रहते हैं? अत्र हेतु संदर्भ में, संदर में हेतु दिया जाता है तो कहते हैं युत सिद्धि अभाव्य द्रव्यवत कार्य कारण पृथक दृष्टि सिद्धे अभावात जिस प्रकार द्रव्य है उसी प्रकार कार्यकार पृथक रूप में ना होने से कार्यकार का मतलब है यहां पर शब्द रूपी कार्य कारण रूपी कर्म ये पृथक रूप से सिद्ध ना होने से पृथक रूप से ना रहने के कारण से नहीं संयोग विभागो स्व कार्य शब्दे पृथक दृष्टिया उपलब्धे थे उसी बात को स्पष्ट किया है नहीं संयोग विभाग संयोग और विभाग अपने कार्य रूपी शब्द में पृथक रूप से कभी भी उपलब्ध नहीं होते हैं फिर कह रहे वस्त्र तंतव इव जिस प्रकार से वस्त्र में तंतु दिखाई देते हैं विद्यमान रहते हैं वैसे ये नहीं होते हैं तत्कार्य शब्द से अस्थिरत्वात् क्यों नहीं रहते हैं कार्य शब्द के अस्थिर होने से शब्द बना ही नहीं रहता है तो कहां रहेंगे तथा नच संयोग विभागो स्व कारणे कर्मनी पृथक दृष्टिया उपलब्धि थे दूसरी बात कही जा रही है नच संयोग विभागो ये संयोग और विभाग जो है अपने कारण रूपी कर्म में पृथक दृष्टि से उपलब्ध नहीं होते हैं जैसे तंतुशु वस्त्री जैसे वस्त्रों में तंतुओं में वस्त्र दिखाई देता है उस प्रकार कारण कर्मनो अस्थिरत्वाद क्योंकि उनका जो कारण रूपी कर्म है उसके अस्थिर होने के कारण से स्पष्ट हो गया जी ये अस्थिर कहने की जरूरत नहीं है वैसे स्वतंत्र ना होने से बस ये कहो एवं संयोग विभागो स्व शब्दस्य न शब्द से न समवायि कारण स्त नो अन्वयी कार्य स्त बहुत अच्छी बात कही जा रही है एवं इस प्रकार से संयोग विभागो संयोग विभाग जो है स्व कार्य से अपने कार्य शब्द का न समवायि कारणे स्त ये समवायि कारण नहीं है संयोग विभाग अपने कार्य शब्द के समवायि कारण नहीं होते हैं नचस्व कारणस्य कर्मनो कर्म नो और नहीं अपने कारण रूपी कर्म के ये अन्वयी कार्य हैं पकड़ में आ रहा है ये कार्य कारणे शब्द कर्मोस्ता ते उभे अस्थिर इति संयोग विभाग रूपी ये जो कार्य कारण हैं ये शब्द और कर्म की दृष्टि से ये इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों ही अस्थिर है शब्द भी और कर्म भी कार्य भी अस्थिर है और कर्म भी अस्थिर है ये कह रहे हैं नचस्व कारण से कर्म नो अन्वयी कार्य स्त स्व कारणस्य कर्मना अपने कारण रूपी कर्म का अनवयी कार्य ये संयोग विभाग अनवयी कार्य नहीं होते हैं अर्थात अपने कारण में अन्वित नहीं रहते हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा रहता है ऐसे कर्म में संयोग विभाग रहते हो ऐसा नहीं ये कहना चाहते हैं हाँ जी अगर कहा कि कार्य भी के जाता है तो इसलिए नहीं जहां पर अगर रहते हो सकता हम बताओ कहाँ रहते हैं बताओ हाँ बताना पड़ेगा ना रहते तो अब अब संभावना कर अब बताओगे तो बताओ ना कहीं कहाते हैं रहते ही नहीं है किस में किन दोनों में दो ये बोलो ना द्रव्य में रहता दो द्रव्य में रहता हम कब मना कर रहे हैं द्रव्य में तो रहता है उसको तो निषेध थोड़ा कर रहे हैं हम लोग बात चल रही कर्म में कर्म में नहीं रहते हैं शब्द में नहीं रहते हैं इसलिए अपने कार्य में अपने कारण में संयोग विभाग नहीं रहते हैं स्वतंत्र ना होने से सूत्रार्थ लिखिएगा संयोग और विभाग संयोग और विभाग अपने कार्य और कारण में संयोग और विभाग अपने कार्य और कारण में नहीं रहते हैं स्पष्ट हो गया जी स्वतंत्र ना होने से स्वतंत्र ना होने से कार्य में नहीं रहते हा जी गुण जो है कार्य में नहीं रहते हैं कौन से कार्य में? में भाई वो ही कौन से कार्य में कार्य बताना पड़ेगा ना कौन से कार्य में नहीं रहते गुण इधर उधर मत जाइए प्रश्न का नहीं नहीं लगेगा ना आपको पकड़ना है ना आप कह कहना गुण कार्य में नहीं रहते हैं स्वतंत्र न होने से गुण तो कार्य में रहते हैं स्वतंत्र न होते हुए भी रहते हैं देखो ये कार्य है या नहीं है कपड़ा इसमें गुण है स्वतंत्र ना होते हुए भी रहते हैं इसलिए ऐसा ये तो मतलब ऐसा मतलब आप ये कहिए गुण गुण में नहीं रहते हैं ये ऐसा बोल सकते कार्य रूपी गुण कारण रूपी गुण में नहीं रहते हैं या कारण रूपी गुण कार्य रूपी गुण में नहीं रहते हैं ये तो कह सकते हो आप केवल यह नहीं कह सकते कि गुण जो है कार्य में नहीं रहते हैं क्योंकि स्वतंत्र ना होने से ऐसा नहीं बोल सकते कार्य तो द्रव्य भी होता है कार्य गुण भी होता है कार्य कर्म भी होता है पकड़े में आ रहे इसलिए ऐसा नियम नहीं बना सकते आप कार्य कार्य कारण में में में बोल रहे आप हमने तो लिया जो मधुर आया मधुरस नहीं नहीं था, था तो कब कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कार्य में आया वो मधुर रस है ये मधुर रस कारण में रहने वाले मधुर रस में नहीं रहता है ये बोला जा रहा है द्रव्य में तो रहता हमें क्या आपत्ति है <laughs> समझ में आया हाँ। आपको पकड़ में आ रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं नहीं आए ना आपको पकड़ में कारण कार्य नहीं है। हाँ। और में नहीं है। भी नहीं रहते हैं हाँ क्यों नहीं रहते हैं तो वो स्वतंत्र ना होने से बस ये उत्तर है कारण कर्म कार्य मतलब कर्म कर्म में नहीं रहता वो तो सिद्ध है पहले से आपका चाहे कार्य कर्म हो चाहे कोई कर्म हो कर्म कर्म में नहीं रहता है यही कहिए कर्म गुण में नहीं रहता है यह गुण कर्म में नहीं रहता है स्वतंत्र ना होने से ऐसा लेकिन का गुण कार्य में नहीं रहते क्योंकि स्वतंत्र ना होने से ये नहीं वाक्य नहीं बन सकता मतलब ये नियम नहीं बना सकते आप हाँ जी मतलब गुण कार्य में रहते हैं रह सकते हैं तो कहां रह सकते हैं द्रव्य में रह सकते हैं इसलिए इस रूप वाक्य वाक्य के रूप में गलत है पर आप जो जो आपका भाव है ना उसमें कोई गलत नहीं है वाक्य गलत है कि गुण कार्य में नहीं रहते हैं ऐसा वाक्य नहीं बोल के ये कहना है कि गुण कार्य गुण में नहीं रहते हैं यह बोल सकते हैं या कारण गुण कार्य गुण में नहीं रह सकते ये बोल सकते दोनों जगह आपको कार्य कार्य लगाना पड़ेगा और गुण को या कर्म को जोड़ना पड़ेगा तब वाक्य ठीक हो जाएगा ओंकार